क्या करना चाहते हो विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए हुए चौधरी की तरफ देखता रहा विक्रांत के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान देखी जा सकती थी आज तक चौधरी ठाकुर की मुलाकात ऐसे किसी आदमी से नहीं हुई और ना ही आज तक चौधरी ठाकुर किसी को देखकर खुद को इतना डरा हुआ महसूस कर रहा था विक्रांत ने कमरे का दरवाजा अंदर ऐसी बंद कर लिया था और फिर वो इधर उधर चहलकदमी करते हुए चौधरी को देखता रहा लेकिन विक्रांत जितनी देर तक शांत होकर टहलता रहा चौधरी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो विक्रांत का सामना कैसे करे क्या बोले और क्या न बोले थोड़ी देर तक विक्रांत शांत होकर इधर उधर टहलता रहा फिर अचानक से कमरे में एक आवाज सुनाई पड़ी गजब का दिन सोचो जरा कैसी दीवानगी ये विक्रांत के फोन की रिंगटोन थी कमरे के सन्नाटे में जैसे ही फोन बजना शुरू हुआ चौधरी सख्ते में आ गया एक बार के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो उठी थी लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये विक्रांत के फोन की रिंगटोन है फिर जाकर वो शांत हुआ विक्रांत ने तुरंत फोन उठाया और फिर उसे स्पीकर पर डाल दिया हाँ विक्रांत सर काम हो गया आपका फोन पर दूसरी तरफ से विक्रांत के ब्लां दोस्त सरताज की आवाज सुनाई पड़ी जब विक्रांत उससे बात कर रहा था तो वहाँ बैकग्राउंड में काफी शोर सुनाई पड़ रहा था चौधरी ठाकुर सरताज को तो नहीं पहचानता था ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है मैं विक्रांत बोल रहा हूँ विक्रांत मुस्कुराते हुए कहा क्या सभी की टांग टूट चुकी है हाँ चिंता मत कीजिए भाई कोई भी नहीं बचाए यहाँ तक कि जिसका दायां पैर टूटा हुआ था उसके बाय पैर को भी तोड़ दिया है। अगर अभी भी आपको ठीक नहीं लग रहा है तो बोलो भाई हाथ तोड़ देंगे इन सालों का सरताज ने बड़े गर्व के साथ कहा विक्रांत के लिए काम करके उसे बड़ी खुशी मिल रही थी ठीक है फिर विक्रांत ने कहा अच्छा तो जरा फोन तेजिंदर को पकड़ाना तब जाकर चौधरी ठाकुर को कुछ समझ में आयानी उसके दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो चुकी थी वो समझ चुका था की तेजिंदर ही दूसरी तरफ फोन पर है और वो दर्द से करा रहा है हाँ तेजेंद्र काका क्या हाल है विक्रांत ने हस्ते हुए कहा विक्रांत बोल रहा हूँ <laughs> मुझसे लड़ने के लिए आए थे तब हमारे बीच क्या बात हुई थी क्या समझौता हुआ था यही ना कि हम दोनों में से कोई भी पुलिस के पास नहीं जायेगा लेकिन फिर भी तुम अपनी बात पे नहीं रहे अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये उसी का फल है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हाँ एक बात और ध्यान में रख लो अब अगर कभी भी मेरे घर वालों को परेशान किया या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा विक्रांत विक्रांत तेजेंद्र दर्द से कराते हुए कहा बेटा मुझे माफ कर दो मैं माफ कर दो गलती होगी मुझसे तेजेंद्र लगभग रोते हुए कहा विक्रांत ने फोन रख दिया और बड़े आराम से इसे बंद करके अपनी जेब में डाल लिया और फिर उसके बाद चौधरी ठाकुर का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम मुखिया हो न गाँव के लेकिन यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी भी टांग तोड़ने में कोई संकोच नहीं करूंगा। वो तो जो कुछ भी मैंने तेजिंदर को समझाया है ना वो तुम्हारे लिए भी था अब अगर कभी भी मैंने सुन लिया कि तुमने मेरे को परेशान करने की कोशिश की या पुलिस बुलाया तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ पूरे खानदान की टांग तोड़कर रख दूंगा ये कहते हुए विक्रांत ने चौधरी ठाकुर का सिर पकड़कर दीवार पर भिड़ा दिया और फिर उसके बाद बड़े आराम से उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आ गया विक्रांत बाहर निकला तो वहां देखा कि चौधरी ठाकुर का बेटा कुछ लोगों के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ा है उन लोगों ने अपने हाथ में डंडा, रॉड और कुल्हाड़ी जैसा हथियार ले रखा था ये सभी विक्रांत से बदला लेने के मूड में लग रहे थे जैसे चौधरी की नजर अपने बेटे की ओर पड़ी वो जोर से चिल्ला पड़ा और फिर कमरे से बाहर निकल उसने उन लोगों को पीछे करते हुए कहा पीछे हटो पीछे हटो जाने दो उन्हें चलो रास्ता छोड़ो लेकिन पापा इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते बकवास मत कर मेरे साथ के लिए रास्ता छोड़ दिया और फिर विक्रांत मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर निकल गया दरअसल विक्रांत ने इन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार इसलिए किया था क्यूँकी पहले इन लोगों ने विक्रांत का बहुत मजाक बनाया था और ये लोग विक्रांत के घर वालों को बहुत परेशान करते थे ऐसे में विक्रांत इन लोगों को डरा धमका अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता था ताकि विक्रांत के जाने के बाद भी ये लोग उसके घर वालों को परेशान ना कर सकें। वो जानता था कि तेजिंदर और चौधरी ठाकुर जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है चौधरी ठाकुर गांव का मुखिया है ऐसे में वो अपनी धाक की मदद से अक्सर विक्रांत के परिवार वालों को परेशान करता रहेगा ऐसे में उसे रास्ते पर लाना बहुत जरूरी था इसीलिए विक्रांत ने उसे अकेले कमरे में जाकर धमकाया था ताकि चौधरी की गाँव में बेजती भी न हो और वो विक्रांत से खौफ भी खाने लगे उधर जैसे पुलिस वाले यहाँ से लौट कर गए तुरंत ही विक्रांत ने अपने चेले सरताज को फोन करके तेजिंदर का हिसाब करने के लिए कह दिया था सरताज भला विक्रांत की बात कैसे टाल सकता था विक्रांत का फोन आते ही वो मुंबई से निकलकर उस हॉस्पिटल में पहुँच गया जहाँ पर तेजिंदर भर्ती था और फिर उसकी एक टांग को तोड़ कर रख दिया तेजिंदर के साथ ही हॉस्पिटल में भर्ती उसके अन्य साथियों का भी सरताज ने हिसाब कर दिया था विक्रांत वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा था तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो वापस चौधरी के घर की तरफ मुड़ गया और वहाँ रास्ते में खड़े लड़के के हाथ में 500 रुपए का नोट रखते हुए बोला बच्चा खुशी से उछलने लगा उसे देखकर विक्रांत को बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराता हुआ अपने घर को वापस चला आया विक्रांत को यहाँ से वापस मुंबई के लिए भी निकलना था ऑफिस के काम की वजह से विक्रांत यहाँ रुक भी नहीं सकता था वो तो घर पहुंचने के बाद उसने फटाफट अपना यूनिफॉर्म पहना और फिर नैना को लेकर यहाँ लिए निकल पड़ा वापस लौटते वक्त उसने घर वालों ऐसी फिर से आने का वादा किया इसके बाद विक्रांत लैंड रोवर ड्राइव करता हुआ वापस घर के लिए निकल पड़ा रास्ते में विक्रांत तो और नैना ने हाईवे के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया और फिर सीधे ही ये लोग घर पहुँच गए विक्रांत को जल्दी ऐसी घर पहुँच कर के साथ रोमांस करने की भी जल्दी थी अब नैना भी विक्रांत को खूब पसंद करने लगी थी और वो विक्रांत के साथ बीतने वाले के पलों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी विक्रांत आज काफी लेकिन फिर भी जब वो नैना के साथ बिस्तर पर गया तो मानव उसकी सारी थकान मिट चुकी थी कुछ देर तक नैना के साथ बिस्तर पर दंगल लड़ने के बाद विक्रांत और नैना एक दूसरे की बाहों में सिर रखकर सो गए अभी इन लोगों को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी विक्रांत उठकर बैठ गया उसे एक चीज की उत्सुकता काफी देर से परेशान किए जा रही थी अब तक उसे अदृश्य शक्ति का संदेश मिल चुका था उसका आज का सक्सेस रेट पिचानवे प्रतिशत था और उसे आज टूल के रूप में इनविजिबल टेलीस्कोप मिला हुआ था अब तक आधी रात हो चुकी थी और रात के समय में उसे कोई नया कोडवर्ड तो नहीं मिल सका था वैसे भी इस वक्त विक्रांत का दिमाग कोडवर्ड मिलने पर नहीं लगा था बल्कि अभी वो जल्द से जल्द ज्योतिष वाली किताब देखना चाहता था वो जल्द से जल्द अपने अदृश्य शक्ति के राज को जानना चाहता था वो धीरे से नैना का हाथ अपने सीने से हटाकर बेड से उतरकर नीचे आ गया और फिर वो कमरे में लगी स्टडी टेबल पर टेबल लैंप जलाकर अपने मामा की दी हुई पुरानी ज्योतिषी वाली किताब खोलकर बैठ गया इस किताब को वो बड़े ध्यान से देखने लगा किताब काफी पुरानी थी और इसे खुद उसके नाना ने अपने हाथों से लिखा था इसके कई पन्ने फट भी चुके थे और बाकी के पन्ने इतने ज्यादा पुराने हो चुके थे कि हाथ लगाते ही ये फटे जा रहे थे विक्रांत ने बड़ी सावधानी अर्थ जानने के लिए ऑनलाइन डिक्शनरी का भी सहारा लेना पड़ रहा था खेल किसी तरह से विक्रांत ने इस किताब को पूरा पढ़ डाला और तब उसे एहसास हुआ कि वाकई में इस किताब में उसके सवालों का पूरा जवाब नहीं मिल रहा था इसमें जीवन के तत्वों का वर्णन तो था लेकिन उनका किसी मनुष्य के जीवन से और उसकी आम दिनचर्या से क्या संबंध होता है इसके बारे में बहुत कम लिखा गया था कुल मिलाकर इस किताब की मदद से विक्रांत को बस अपने अदृश्य शक्ति के दिए जाने वाले कोड वर्ड के बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकी इस किताब को पढ़ने के बाद विक्रांत इतना तो समझ चुका था की इसमें अदृश्य शक्ति द्वारा कही जाने वाली पहेलियों से जुड़ी काफी चीजें दी गई है लेकिन किताब की भाषा बहुत कठिन थी इसमें संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हुए थे की काफी सारी अंकों के माध्यम से भी थी। जो कि विक्रांत की विक्रांत के समय से बिल्कुल बाहर था फिर भी विक्रांत अपने डायरी में नोट की गई पहली के शब्दों का अर्थ इस किताब में ढूंढ निकालने की कोशिश में लगा रहा लेकिन काफी देर तक माथा पची करने के बाद भी उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी